और म्यूट कर लेंगे सुमन जी म्यूट कर लीजिएगा जो उस दिन सिखाया था मंत्र ने पर पे ओ, ओ, तो आ, ने किसी पे भी कीजिए न म्यूट मैंने म्यूट कर लीजिए कहना यह है थीज़ा, थीज़ा। आ, मंत्र पाठ करते हैं ओम सहना भगतो सहनऊ भक्त सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा वहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ये कर से कीजिए और और को पर पर आने के लिए आएंगे पढ़ेंगे ना और आवाज नहीं आनी चाहिए मतलब मीट कजये से कर आय आप आए आवा तो हमारा जो प्रसंग चल रहा था वो स्थानप्रकरण स्थानप्रकरण मे हो कण्ठ वर्ण पढादुहर्णीया कण्ठ्या अवर्ण कबर्ग हकार विसर्जनीय कण्ठ वर्ण कण्ठ उत्पन्न है कण्ठ स बोले जाते है दूसरा बतायासर्णीय वे शाम ये मत है कि सैको सिद्धान्त सूत्र है तो कई कचार्यो का जो मत है उसमें हकार और है। से वर्ण है अर्थात् ये उरह प्रदेश से बोले जाते हृदय प्रदेश से बोले जाते है सव हा पढाया था पढा दान्तु चर्चा कर्ते है जिवा मूलियो जिह्य ये जिह्वा मूलियो जिह्व ये जो है चोथ सूत्र है जिह्वा मूलियो जिहव्य आप लोगों ने लिखा होगा जिह्वा मूली ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है और जिहविये भी जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो जिहवा मूलीय का मतलब है जिहवा या मूलम जिहवा मूलम ये ष्ठी तत्पुरुष समास है जिहवा का जो मूल है उसको कहेंगे जेहवा मूल और जेहवा मूले भव उत्पन्न इति जेहवा मूलिया तो जेवा मूल मे उत्पन्न होने वा है जिह्वा मूल मे होने वा जेवा मूलीय बतायावा मूलीय जो है जिह्वा मूल से हत्पन्न अर्थ मे भे ह प्रत्यय कर्ते है जेवा मूला सूत्र से। छो छ हो जाता है आयन इन फौढ़ के आदि में जो फौक छ है उसको क्रम से आयन इत्यादि आदेश होता है तो उसमें छ को ईय हो जाता है तो जिह्वा मूलीय बन जाता है और आगे है जिहव्य जिह यही हुआ जिहवायाम भव इति जिहव्य शरीरावयवाच शरीर के अवयवाची प्रातिपदिक से यद प्रत्यय हुआ है तो जिहव्य बना है तो क्या अर्थ हुआ जिह्वामूलीय वर्ण जो है जिहव्य वर्ण है अर्थात जिहवा मूल्य किसको कहते हैं जिह्वामूलीय अर्थ है कखाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृश जेवा यदि क और ख है क से पहले अथवा ख से पहले आधा विसर्ग के समान रूप से स्वरूप से न कि उच्चारण से स्वरूप से आधा विसर्ग के जैसे दो शून्य देते हैं बड़ा सा उसको आधा आधा कर देंगे तो उल्टा जैसे आधा चांद है आधा चांद और उसी तरह से आधा चांद ऊपर की तरफ बना दीजिए ऊपर नीचे कर दीजिए एक ऊपर की तरफ आधा चांद ऊपर की ओर और, और नीचे की ओर तो क और ख से पहले ऐसा चिन्ह होगा उसको कहेंगे जेहवा मूल्य तो कखाभ्याम प्राक अर्धविसर्ग सदृश जेहवा मूल्य क और ख से पहले आधा बिसर के समान जो है वह जिहवा मूल्य है तो अब प्रश्न यह हो सकता है कि क और ख से पहले ही क्यों ग घ इत्यादि से पहले क्यों नहीं तो इसका उत्तर यह है की स्थानांतर तम क ख गढ़ ही रहे हैं तो क ख ग घने पढ़ा की अको विसनी कंठ्या क ख ग ये कंठ्य वर्ण है ये कंठ से बोले जाते हैं आप आगे प्रयत्न भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क ख ग में क जो है अल्प प्राण है ख जो महाप्राण है गो जो अल्प प्राण है घ जो महाप्राण है और नथा तृतीय तथा पंचमाह तो न जो है अल्प है मान्य क प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण क ग इसका जो बाह्य प्रयत्न है वह अल्प है और ख इसका जो बाह्य प्रयत्न है वह महाप्राण है अखना जिह्वा मूल्य कोन् सा है अल्पप्राण वा महाप्राण साथ आप आगे ये भी पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न में कि 11 प्रकार का या 12 प्रकार का जो बाह्य प्रयत्न है सिद्धांत कौमदी में 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न का जिक्र किया है परंतु आप इसमें पढ़ेंगे वृद्ध शिक्षा पाठ में की 12 प्रकार के बाह्य प्रयत्न है तो 12 प्रकार के बाह्य प्रयत्न में कुछ ऐसे वर्ण है जो घोष है जिसको संवार नाद घोष कहा जाता है और कुछ ऐसे जो है जो विवार श्वास अघोष है तो इसमें जो है हस घोष खर अघोष यदि आपने ये पढ़ा होगा लघु सिद्धांत कौमदी में हश प्रत्याहार के अंतर्गत हंगण न ये जो हश है इसका नाम है अर्थात वर्ग का तृतीय वर्ण जब गढ़ वर् का पंचम वर्ण यम न और अंत यमन पंचम और झ चतुर्थ वर्ण और जब तृतीय वर्ण तृतीय चतुर्थ और, और पंचम वर्ण ये जो है संवार नाद घोष बाह्य प्रयत्न वाले हैं और खर मान ख वर्ग का द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये श्वास अघोष और विवार मान विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न वाले हैं और जिहवा मूल अप जिहवा मूल्य को यदि आप देखेंगे कि जिहवा मूल्य वर्ण कौन सा है तो आपको पता चलेगा कि जिहवा मूल्य जो वर्ण है वह विवार श्वास अघोष प्रयत्न वाला है वर्गों का पहला दूसरा वर्ण और स सवर्ण उष्म का हकार को छोड़ करके जो वर्ण विसर्जनीय वर्ण जिहवा मूलीय वर्ण उपमानीय वर्ण वर्ण और यम का प्रथम और द्वितीय वर्ण इसका जो बाह्य प्रयत्न है वह विवार श्वास अघोष है तो तृतीय चतुर्थ पर्ण पंच, पंचम वर्ण तो संवार नाद घोष है तो जब स्थान तमा से जो मिलाएंगे तो तृतीय चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण आएगा ही नहीं क्यों नहीं आएगा वह कंठ स्थान वाला होते हुए भी उसका जो बाह्य प्रयत्न है वह संवार नाद घोष है ग घ का इसलिए वह हट गया बच गया क्या क खीलिए यहां पर क ख से पहले जिहवा मूलिये भी विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न वाला है और क और ख भी विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न वाला है इसलिए इसके साथ ताल ज्यादा खा रहा है इसलिए लि पर क और से पहले खे पिसर् सदृश स्वरूप चिन्गे जिह्वा मूल्य यान अघोष पे ओष्ठ स्थान वा श्वास अघोष भी है यहा जिह्वा मूल्यो है, है, है।, है कहले वर्ण यह जिहव्य वर्ण है जिह वर्ण का मतलब हुआ कि जिहवा से बोले जाने वाले वर्ण है तो जिहवा से बोले जाने वाले वर्ण का मतलब क्या हुआ या यहाँ पर यह है कि जिहवा का अभिप्राय है कि जिहवा का मूल मैंने इस पर बताया था कि यह जहाँ पर विधि कोई संदेह हो तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर न ही लक्षणम व्याख्यान से हमें विशेष का ज्ञान कर लेना चाहिए केवल संदेह मात्र से ही हमें किसी चीज को निषेध नहीं कर यदि किसी चीज के ऊपर आपको शंका होती है कोई भी चीज तो सबसे पहले ऊपर व्याख्यान कीजिए व्याख्यान से बुद्धिमत्ता यदि वह सिद्ध हो जाता है तब तो वह सही है नहीं तो गलत है इसके इसी में एक मुझे सिद्धांत की बात आद या, याद आ गया मैंने याद आ गई कि कोई भी व्यक्ति जैसे अभी आप सभी छह सात व्यक्ति पढ़ रहे हैं और व्याकरण पढ़ रहे हैं व्याकरण में जैसे हम बाल का खाल निकाल करके इस पर विचार करते हैं इसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं ऐसे हर चीज में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए सत्या सत्य के निर्णय करने में भी हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और सत्या सत्य का निर्णय कैसे हो सकता है दुनिया है दुनिया में कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सत्य हूँ यदि यहां पर मैं और अनंत जी दो है कल्पना कीजिए अनंत जी जो कुछ भी बात कह रहे हैं वो करे मैं सच्चा हूँ मैं कहता हूं कि मैं सच्चा हूं, वेद श्रमी जी कहता है कि मैं सच्चा हूं, अब जहाँ पर दो व्यक्ति कहे की मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, तो निर्णय कैसे करें? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने झूठी बात को भी सच्चा नहीं कहता वह झूठे बात को भी व्यक्ति सच्चा कहता है सच्चे को भी सच्चा कहता है तो हम निर्णय कैसे करे की सही क्या है गलत क्या है ये नहीं कि बाबा वाक्य प्रमाणम बाबा ने कह दिया और उसको हमने मान लिया ऐसा नहीं होना चाहिए आप शास्त्र का जब आलोडन करेंगे शास्त्र का जब विलोडन करेंगे यदि न्याय दर्शन इत्यादि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत्यासत्य का निर्णय कैसे किया जाता है सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए पांच साधन है जिन पांच साधन के द्वारा सत्या सत्य का निर्णय किया जाता है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाता है कि ये दूध है और ये पानी है वह पांच साधन क्या है वह पांच साधन में सबसे पहला जो साधन है आस्तिक व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूं नास्तिक के लिए नास्तिक को तो फिर दूसरे तरीके से समझाना होगा उसमें भी पांच में से कुछ एक ऐसे साधन है जिससे की वो और अधिक से समझ जाएगा उसी समझ जाएगा तो वह पांच साधन में सबसे पहला साधन है ईश्वर और ईश्वर का संविधान वेद सबसे पहला साधन और उसके गुण कर्म स्वभाव परमात्मा ईश्वर ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव और वेद विद्या यह पहला साधन है दूसरा साधन है क्रम के अनुकूल क्रम से विरुद्ध जो होगा वह असत्य है क्रम से अनुकूल जो होगा वह सत्य है दूसरा साधन जैसे कोई कहने लग जाए कि खरगोश को सिंह होता है यह क्रम से विरुद्ध है कोई कहने लग जाए कि आंख किसी को पैर में होता है जैसे अक्षपाद कहा जाता है ना वैश्विक दर्शन वाले कहा दूसरा नाम है अक्षपाद अक्षपाद कर जिसके पैर में आंख होते हैं अब बताओ किसी के पैर में आंख हो सकता है नहीं हो सकता परंतु अक्षपाद आता है उनके लिए तो अक्षपाद आता है तो यहां पर दूसरा बुद्धिमत्ता पूर्वक अर्थ करना पड़ेगा नहीं तो पैर में आंख होता है कोई कहने लग जाए तो ये सृष्टिक्रम से विरुद्ध है इसलिए गलत है तो कहने का व्यक्त के सृष्टि सृष्टिक्रम स्रिश्ट, के जो जो अनुकूल है उसको कहते हैं सत्य और सृष्टिक्रम से जो जो विरुद्ध है उसको कहते हैं असत्य सृष्टिक्रम सृष्टि का क्रम है कि जब तक रज और वीर का सम्मेलन नहीं होगा तब तक संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती तब तक जो है प्राणी का प्राणी नहीं हो सकता प्राणी की उत्पत्ति नहीं हो सकती तो जब तक भी आपस में में नहीं मिलता है, कोई कहने लग जाए कि भीतर में मर्यम ने, मर्यम के पेट में परमात्मा ने वैसे ही जो है ये कर दिया, दिया संतान दे दिया और ईसा मसि जन्म ले लिए, तो तु से विरुद्ध है ये गलत यदि सृष्टिक्रम के विरुद्ध जो है वह असत्य है सृष्टिक्रम के अनुकूल जो है वह असत्य है। दूसरा साधन हो गया सत्या सत्य का निर्णय करने में तीसरा साधन है प्रत्यक्षादी आठ प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगम ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव और अभाव मान प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान ऐतिह्य अर्थापत्ति भव और तो अभा प्रत्यक्षादिमाणे सत्य निर्णयीस विद्वान् है निश्चकपट निष्कलङ्क कृष्णी विद्वान् है कृष्ण भगवान् सरीखे जो विद्वान है, है महर्षि वेद व्यास इत्यादि सदृश विद्वान है महर्षि दयानंद सदृश जो विद्वान है तो जो हैं, की आप को नहीं कहा जा सकता आप्त की आपा है तो आप पुरुष जो है उनके जो ग्रंथ जो है वह भी सत्या सत्य के निर्णय करने में साधन है और पांचवा जो साधन है वह है आत्मा स्वयं आत्मा की साक्षी तो ये साधन मिल करके दूद का दूद और पानी का और कर देता है किसी भी धन मिले दूर पिकावी पाचो चिकर अधिक विचारे गंभीर से गंभीर विचार कजेगा यदि पढना चांगे तु छोटी सी पुस्तक है व्यवहार भू महर्षि द्यानन्द जी कतली सी पुस्तक हैकोके बीस बार पढ़ सकते हैं ऐसी पुस्तक है उसमें बहुत ही कमाल का दिया हुआ है छोटे छोटे चीज में तो ये भी एक उसमें दिया हुआ है पढ़ना चाहें आप ऑनलाइन व्यवहार भानु देख लीजिएगा मिल सकता है या कहीं से मंगवा करके उसको अवश्य पढ़ेंगे उसमें आपके आत्मिक उन्नति में और बौद्धिक उन्नति में बहुत अधिक सहायता मिलेगा तो ऐसे ही यहां पर जेहव्य शब्द है तो जेहव्य जो शब्द है जिहवा से उत्पन्न जो होता है अब जेहवा तो करण है साधन है स्थान पंक्ति तो कंठ से लेकर के ओष्ठ और नाशिका पर्यंत है तो कैसे जेहवा कर दिया तो यहां पर लक्षणा करेंगे कि जेहवा का जो मूल एक तो पहले जेहवा का अर्थ यहां पर जेहवा का मूल यह अर्थ लिया जाएगा लक्षणा से और उसमें फिर और लक्षणा से लिया जाएगा जिहवा मूल का मतलब के जिहबा के मूल से संबंधित जो कंठ स्थान है न उससे नीचे का न उससे ऊपर का कंठ का जो प्रदेश है कंठ का बड़ा प्रदेश है परंतु उसमें कंठ जो मूल है जिहवा जो मूल है उस जिहवा मूल से संबंधित जो कंठ है उस कंठ से जिहवा मूलिय वर्ण का उच्चारण होता है ये यहां पर लक्षणा करना है इसलिए जेहवा मूल्यो जेहव्या जेवा मूल्य वर्ण जेहवा के मूल से उच्चारण होते हैं उच्चरित होता है अब इसमें कई विद्वानों का मत है या कई विद्वान व्याख्या करते हैं कि ये किसी का आचार्यों का मत है कि जिहवा मूल्य वर्ण यह के मूल से बोले जाते हैं उसमें से हमने बताया हैमे बता भगवान् दयानन्द जी, जी का महर्षी उ महर्षि द्यानन्द जी भी भो समाधानी भीमसेन शर्मा विद्वान् हुए है महर्षि द्यानन्द जी जो कुछ भी लिखते थे वो बोलते थे लिखते उपय वो जो बोलते थे तो वो भीमसेन शर्मा जी लिखते थे फिर उसको प्रूफ रीडिंग इत्यादि करते थे तो उसमें या तो प्रमाद से ऐसा लिखा गया हुआ है मतलब ये भीमसेन शर्मा जी ने या क्योंकि मेरी धृष्टता होगी मैं धृष्टता क्या क्या कहूं परंतु छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी यदि कल्पना कीजिए कजे किमूलियो जिहव्य महर्षि आनन्द जी का ये भाष्य तु विचारणीय है यह विचार के है यदि इस पर कई मत की बात कही है तो यह विचार के युग्य विचारना चा विचारी छोडा हिलि मोल र हे बा क्योंकि यदि जीवामूलीय वर्ण को मत मान लेंगे तो तैान्तु सूत्र अपना पाणिनि जी का जीवामूलीय वर्ण के लिए क्या होगा? नहीं हो सकता है ही नहीं। जीवा मूलीय वर्ण है जैसे है उसके लिए उन्होंने बताया कि वह सैद्धांतिक सूत्र है तो ऐसे ही जीवा मूलीय जो वर्ण है इसके लिए सैद्धांतिक सूत्र क्या होगा है नहीं इसलिए मेरी दृष्टि में यह सैद्धांतिक सूत्र है और दूसरी बात जब वृद्ध पाठ का अवलोकन करते हैं महर्षिदानंद जी के पास जिस समय उनको मिला क्योंकि जी थे, थे, उनके अंदर कोई कुछ भी निश्चले निष्कपटे उपे ब्रह्मा से लेकर के तक का जो है वो हमें प्रतिपादन कर रहा ह सिद्धान्त व्याकरण उद्धारे किं जीर्णर्ण अवस्था में, में, में, में वर्णोच्चारण शिक्षा मिला तो जो मिला उपचार व्याख्या परंतु वर्तमान समय में युधिष्ठि मीमांसक जी उन्हीं के शिष्य हमारे जो गुरु परंपरा में हमारे में जो युधिषिमांस जी बहुत बड़े उद्भट विद्वान हुए हैं उन्होंने इस पर जो खोज करके इस वृद्ध पाठ पाननीय शिक्षा का वृद्ध पाठ निकाला उनको मिला तो उसमें जो वृद्ध पाठ में जो सूत्र मिलता है तो जिह्वा मूलिये जिहव्या से पहले जो सूत्र है हेस्या वे वेके शाम और आगे जो सूत्र है पांचवा नंबर जो सूत्र है कबरगा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिहिया एक श्याम तो आगे भी एके शाम पीछे भी एके शाम बीच में जिहवा मूलियो जिहव्या तो एक परिभाषा है उभयोर विभाषय मध्य यो विधि सनित्य दो भाषा के मध्ये वे विधि वै आचार्यो का मत है वी वल्प है तो पीछे भी तो कई कचार्यो का मत है तो विभाषा के बीच मे वल्प के बीच मे ये जिह्वा मोलियो जिव्या है सिद्धान्त ये नत्य सूत्र है य रूप में है ये मो हा बाद्या जेहवा मूलीय वर्ण मूल से अर्थात् जेवा का जो मूल तत् जो कंठ उ बोले जाते हैं या जेवा का मूल से बोले जाते हैं ऐसा भी कह सकते हैा भी कहद सूत्र है वै कवरगा वर्णा जेहबा मूलिया जेव्या एके शाम। ये जेहविया आपने लिखा था कि नहीं पिछले बार अनंत जी लिखा था जी। सभी ने, सभी विद्यार्थी ने लिख लिया था राजभल्ला जी लिखे थे राजभल्ला जी आज जुड़े नहीं है राजभल्ला जी, ने जी लिख थे वो जुड़ नहीं पायेंगे अच्छा जी और में इलदीप जी वासुदे जी सब लिख लिए थे? जी लिखा था लिखा था लिखा तो है सूत्र बता हैर्गार्गा एक ये वाचार्यर्णा कवर्गा वर्णा नूस्वर ओके कवर्गा। लिख कवर्गा लिखे कवर्गा वर्णानुवा जी जेहवा मूलिया रहा बोले का वर्णानु जेवा मूलिया जी एम् आचार्य ये लिखा था, ये। कवरगा वर्णानुस्वर जिहवा मूलिया जिहिया ए फिर बोल रहा हूं एक बार और कवरगा वर्णानुस्वर जिहवा मूलिया जिह्या ए लिख लिया सभी सुमन जी आपने लिख लिया कवरगा वर्णानुस्वर जिह्वा मूलिया जिह्या ए शाम ये पाठ में सूत्र है इस पर हम जब विचार करते विचारुस्वार जिह्वा मूलिया ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है अकारान्त् जिह्कारान्त प्रथमा बहुवचन है ए सर्वानाम षष्ठी बहुवचन है तो एक शाम मान कतिपया नाम नाम मते या कतिपयाचार्या मते मे कई आचार्यों के मत में एक शाम का अर्थ क्या है कई आचार्यों के मत में कवर्ग अवर्ण अनुस्वार इसमें समास है कवर्गस् अवर्णस् अनुस्वारस् जिहवा मूलियवरगा कवरगा वर्णानुस्वार जिहवा मूलिया ये इतरे तर योग द्वंद समास हो गया तो द्वंद समास में उभय पदार्थ पदार प्रधानो द्वंद जिसमें हरेक पद के पदार्थ की हरेक पदार्थ की प्रधानता हो ना दे यवर्ग अवर्ण अनुस्वार जिवा मूल्य सब क प्रधानता है कचार्यो मत मे कवर्ग अवर्ण अनुस्वार जेवा मूल्य ये जे वर्ण है मेवा मूल स बोले जाते है ये जेहवा मूले अवा कूले सम्बन्धित कण्ठ प्रदेश है बोले जाते है या जिवा मूल स बोले जाते है में कोई प्रश्न है बहुत ही सरल है आगे चलें? जी आगे छठा सूत्र है जो की लघु पाठ में भी है वो है सर्व मुख स्थान मन मित्य के लिख लीजिए सर्व मुख स्थान मित्य के सर्वमुख स्थान मित्य के लिख लिया मुख के सर्व मुख स्थान मित्यय के लघु पाठ में भी है वृद्ध पाठ में भी है लघुपाठ में एक विशेष सूत्र है जो है कवर्ग रिवर्ण चिहव्य ये सूत्र है 25 फाइव नंबर सूत्र कवर्ग रिवर्ण चिहव्य तो मे कवर्गा वर्णान जिवा मूले जेहव्याय य कवर्ग ण जेह्य अर्थर्ण ये जिव्यवर्ण है जिवाूले जाते अर्थ प्रथमा व्यक्ति वचन रिवर्ण प्रथमा व्यक्ति वचन अवय जिह्व प्रथमा व्यक्ति वचन है कवर्ग और रिवर्ण ये दोनो जे व्यवर्ण जिह्वा के मूले बोले जाते हैं। ऐसा ये मत है कई आचार्यो का मत है क्योंकि इसमें से ला जी। वो आ रहा है और इसमें सीधे में वृद्धपाठ मे पिया कवर्गा वर्णन जेवा तो इसके जा आगे है सर्व मुख स्थानम अवर्णम इत तो सर्व मुख स्थानम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है अवर्णम ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है और इति अव्य पद है और एके जो है सर्वनाम प्रथमा बहुवचन है तो एके वही कई आचार्य लोग कतिपय आचार्या ये हो जाएगा कि एके, मने कई आचार्य लोग केचना आचार्या इसमें मनंते का विहार कर लेंगे कुछ आचार्य लोग मानते हैं क्या मानते हैं अवर्णम सर्व मुख स्थानम में समास है सर्वम सर्वम चादह सर्वं चादह णम चर्वुख चा। चा। चा। स्थानम। मने ये कर्मधारे सामस है तत्ष एक कर्मधारे सामस है तत्पुरुष तो, तो गया कि सर्वाख स्थानम सारामुख सर्वा मुखम् सर्वामुखम् और सर्व के साथ सर्वामुखम् स्थानम का समास है सर्वामुखम् सर्वामुखम् सर्व स्थानम् यस्य सर्वामुख स्थान यस्य सर्मुख मने जिस वर्ण का सारा मुख स्थान है उसको कहेंगे सर्मुख तो यस्य अवर्णस्य यस्य अन्य पदार्थ में अवर्ण को कहेगे कु सर्मुख स्थान अवर्ण का विशेषण है तु सर्वामुखम् स्थानम यस्य जिकावर्ण का स्थान सर्मुख है सारामुख हैको सर्मुख स्थान कते है कचार्यो का मत है कि सर्वामुख स्थान अवर्ण अवर्णमुख अह वेद अवर्ण सारे मुख स बोले जाते हैको यदिना तु बंगाल जाकर के देख सकते हैं। कि बंगाल के लोग जो है कि है अ गोलि मुख को गोले पूरे मुखे बोलते अ नाम की, एक एो मन्य पूरे मुख को गोले अोते अलकत्ता कोलकता कोलकता कोलकता ऐ पूरे मुख से बोलते है कार्य कोलकाता वैसे कलकत्ता कते थे, थे कलकता को अोलते कोलकता लकाता कोल कोलका ही रख दिया बाद में तो से अवर्ण बोले जाते हैं कई का मत है यहां पर आचार्यो कर्ते मस्तिष्क मे आया लघु पाठ है आस वृद्ध पाठ हैर लघु पाठ है लघु पाठ मेखि अकुबिसन कण्ठ्या हिन्या वे के शाम जीवा मूल्यो जिह व्य कवर्ग तो इसमें ये जो सूत्र का जो क्रम है लघु पाठ में इस लघु पाठ में कवर्ग रिवर्ण सजेह्य तो ये कई आचार्यों का मत है ये तो पीछे भी है कि कवर्गा वर्णानुसार जीवा मूल्य एक शाम कबर्ग रिवर्ण जेह्य वर्ण है इसमें रिवर्ण विशेष दिया हुआ है लघु पाठ में वृद्ध पाठ में वो नहीं दिया हुआ है वह नहीं दिया है वह केवल कवर्ग अवर्ण अनुस्वार जीवा मूल्य दिया है तो यहाँ पर जो व्याख्या किए हैं महर्षयानंद जी कवर्ग कबर्गर जीव्य इसमें जो ए, इसकी जो कई आचार्यो के मत की बात बताए कि यह भी उनका मत है तो ये तो ऊपर से एके शाम की अनुवृत्ति लाए और इसी अनुवृत्ति में जीवा कई आचार्यों का मत है जिहवा मूल्य वर्ण जिह जिहवा के मूल से बोले जाते हैं ये क्रम से इसकी व्याख्या कर रहे हैं वैसे सिद्धांत तथा सैद्धांतिक के लिए भी अलग से कोई सूत्र होना चाहिए तो वह अलग से यही है कि भाई ये कंठ वर्ण है जिहवा के मूल से संबंधित जो कंठ है उससे बोले जाते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे जिहवा जिहव्य ये जो लघु पाठ पाणी ने बनाया तो जैसे आपको याद होगा सिद्धांत कौमदी में कि हलंत्यम जैसे सूत्र है तो हलंत्यम सूत्र जो है वह उसमें तंत्र है उसमें तंत्र है और हम लोग जो है आवृत्ति करते हैं तो हलंत्यम हलंत्यम दो सूत्र के सूत्र तो अस्थाध्याय में एक ही है परंतु अर्थानुसार अर्थ मे रको दोष आने कलो आवृत्ति काती है तो हल्यम एक सूत्र का यदि यादोगा तु सिद्धान्त में एक सूत्र का अर्थ क्या हल इति सूत्रे अन्त हलन्त्य हलो चोद सूत्र हैका अन्त है उसका ऐसा उन्होंने व्याख्या किया और जब एक हो गया तब संज्ञा का जब बोध हो जाता है हल प्रत्याण हो जाता है तब हल ऐसा कहते हैं तो जैसे वहां पर हलंत्यम सूत्र में आवृत्ति की गई हम लोग आवृत्ति करते हैं महर्षि पाणिनी जी ने एक सूत्र बनाया और उसका दो अभिप्राय था उनका ऐसे ही यहाँ पर जिह्वा मूलियो जिहव्य इसका हम क्या करेंगे महर्षि पाणिनी जी ने तंत्र किया है और इसकी हम आवृत्ति कर लेंगे कि जिहवा मूलियो जिह जिहवा मूलियो जिह एक जिहवा मूलियो जिह सैंतिक सूत्र हो जाएगा और दूसरा जो जिहवा मूल्यो जिह वह मत हो जाएगा कि कई आचार्यों का मत है की जिहवा मूल्य जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं अर्थ हो जाएगा और जो सैद्धांतिक सूत्र होगा वह हो जाएगा जिहवा मूल्य वन जिहवा के मूल से संबंधित जो कंठ है उससे बोले जाते हैं ये हो जाएगा तो इस तरीके से हम ऐसी व्याख्या कर सकते हैं तो एक में क्या करेंगे एक फिर बोलेंगे कि आप दो सूत्र है तो एक में आपने विकल्प कर दिया और एक में नहीं किया तो ऐसा होता है में कि मंडूक प्लूति जिसको कहते है, मेड़क जो होता है मेढक स्थान छोड़ छोड़ करके चलता है तो हमारा जो अभिप्राय है उस के आधार पर क्योंकि हमें तो लक्ष्य हमारा है की सत्य तक पहुंचना लक्ष्य हमारा है की उस शब्दों जो भी है उसको सिद्ध करना तो यदि दोनों में हम एक शाम के अनुति ले आएंगे तो फिर तंत्र करने की कोई जरूरत ही नहीं आवृत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है हम आवृत्ति किए ही इसलिए है कि एक सूत्र को सैद्धांतिक स्वीकार करके उसको मैंने जीवा वर्ण जेवा के मूल्य से संबंधित कंठ से बोले जाते हैं ऐसा अर्थ के लिए ही हमने आवृत्ति किया और एक जो है आचार्यों का जो मत है कि जीवा मूल्य वर्ण जीवा के मूल से बोले जाते हैं तो ये संगति लग जाएगी पढाते पढाते मेरे मस्तिष्क में आया तो आपको मैंने बता दिया इस पर आप लोग अब आगे है मा है, है अवर्णमुख स्थानव है और एक और सूत्र है इस पर, ए, मत है वै कण्ठ्या लघु पाठ मे भी पाठ र होगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वह है कंठ्यान कन, आस मात्रान ये सूत्र जो है वृद्ध पाठ में सातवा नंबर सूत्र है और लघु पाठ में जो है यह ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन वह सताइसवां नंबर सूत्र है ट्वेंटी सेवन सूत्र है तो कंठ्यान आस मात्रान इत्ये के, इत्ये के अर्थात कई आचार्य ऐसा मानते हैं एके माने कई आचार्य कंठ्यान द्वितिया मान द्वितीय बहुवचन है एक प्रथम व्यक्ति बहुवचन है सर्वनाम और कंठ्यान कंठ कंठ्या समझे ही थे कि कंठे भवा इति कंठ्यान कंठ्यान्न या कंठे भवि कंठे भव इति कंठ और तान कंठ तान कंठ्यान ऐसा हो जाएगा कंठ में होने वाला कंठ में जो उत्पन्न होने वाला हुआ कंठ वर्ण है तो कंठ जो वर्ण है कंठ मने अवर्ण कवर्ग हकार विसर्जनीय सॉरी हा ठीक है अवर्ण कवर्ग हकार विसर्जनीय यह हो गया कंठ्य वर्ण और जिहवा मूलीय यह भी हो गया कंठ वर्ण तो जीवा से हो गया। तो ये जीवा मूले सम्बन्धित जीवा जो वर्ण है ये कण्ठ वर्ण बोले से वर्णकार विसर्जनीयस्य बोले जाते हैं भी है आस्य मात्र, मात्र मन्य मुख मात्र से बोले जाते हैा कचार्यो का मत है मुखमात्र आस मात्रान मने सारे मुख से बोले जाते हैं आस मात्रान का मतलब है सर्व मुख स्थानम उसी बात को कर आचार्यों का कतिपय मैने कतिपय आचार्य जो मानते हैं केतन आचार्या मन्यंते के अवर्ण कवर हकार विसर्णियान कंठ्यान् वर्णन आश मात्रान मन मुख मात्रान अर्थात सर्वमुख स्थानान मनयंते अर्थात सर्व मुख स्थानीय मान सर्व मुख स्थान वाले वे सभी हैं ऐसा हमें समझना चाहिए तो ये आचार्यों का मत है तो यहाँ पर आपको ये बता दिया गया कि कंख संबंधित जितने भी मत हैं उस पर पूरी चर्चा हो गई अब जो है आगे का जो सूत्र फिर सैद्धांतिक सूत्र है आप निर्णय परीक्षा को लेंगे तो ये मैं पूछूंगा कि सैद्धांतिक सूत्र क्या है और मत वाला सूत्र क्या है तो आपको ध्यान दे करके लिखना होगा जैसे कंठ वाला जो वर्ण है अकुबिशनिया कंठ्या ये सैद्धांतिक है जिहा मूल्यू जो आवृत्ति किया हुआ जो अभी समझाया जा सङ्गति लगती है इस तरीके से हम लगा सकते है जिवाूलियो सैदन्तु सूत्र हैरवा सा में मम साकुग सूत्र में दो सूत्रो है व सैद्धान्तु है और इस्म और चार सूत्र अर्थात हिस्सन अवस्या वे के शाम कवरगा वर्ण एके शाम और सर के, और सर मुख स्थान कंठान ये सब जो है किसी का मत है किन्ही आचार्यों का मत है उनको सम्मान करने के लिए उनकी पूजा के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है की भाई अन्य आचार्यों का भी सत्कार हो अन्य आचार्य लोग जो मानते हैं उसका भी मतलब हो. तो इन्होंने ऐसा किया मे मैं कभी भी टेस्ट तो इस तरीके से यह होगा और एक और एक मैं पूचा तु इता जिवा जो है जिवा को जिह्वा मूल्यो हा तन्त्र इसमें तंत्र क्यों माना वृत्ति क्यो को ह वृद्ध पाठ को पावा सूत्रगावर्ण अनुस्वा जिवाूलिया जिव्या ए शा तु जिह्वा मूलिया एवर्ग अवर्ण अनुस्वा जिवा मूलिया तु इमे पुन जिवाूलिय उपर जिवाूलियो जिव्यािह्वा मूली क्यो कहा गया जिवा मूली कहे है इसको ध्यान में रख करके हमने तंत्र किया है मैंने मेरा जो तंत्र है मैंने तंत्र जो मैं माना हूं इस पर कोई वैसे ही कल्पना मेरी नहीं है यहां पर महर्षि पाणिनी जी ने कबरगा वर्णानुस्वार जिहवा मूलिया जिहिया एक के शाम में पुनः जो जिहवा मूलिया मूलिया वर्ण दे दिए उसको आधार मान करके हमने जिहवा मूलियो जिहिया को तंत्र कर लिया और तंत्र करके एक मत दे दिया हूं कि जेवा मूलिया ध्यान रखेंगे कि जेवा मूलिया जेब यदि इसमें से कबरगा वर्णानुस्वार को हटा दीजिए तो सूत्र क्या बनेगा जेवा मूलिया जेवा यही सूत्र बनेगा यदि कबरगा पांचवा जो सूत्र है वृद्ध पाठ का उसमें से कबरगा वर्णानुस्वार जेब को स्वार हटा दीजिए तो बचा क्या ऊपर जो जिहा मूल्यो जेव्या जो सूत्र है वैसे जेहवा मूल्यो जेव्या और एक ऐसा में इसके साथ जुड़ा ही हुआ है इसका मतलब है कि कई आचार्यों का मत है कि जिहमूल जेव्य वर्ण है तो इसको आधार मान करके हमने इसमें तंत्र किया और आचार्यों का जो मत है कि जीवा मूल्य वर्ण जीवा के मूल्य से बोले जाते हैं ये महर्षिदानंद जी की भी संगति लग जाती है समझ में आया जी अभी हमने जो संगति लगा कर के समझाने का प्रयास किया आप लोगों को समझ में आया जी। कुलदीप जी आपको समझ में आ गया आचार्य जी हाँ हमने कैसे तंत्र किया मैंने हमने कैसे तंत्र माना तंत्र का मतलब ये होता है तंत्र माने जादू टूना नहीं तंत्र का मतलब होता है सकृत उच्चारित सती अनेकार्थ बोध कम तंत्र एक चीज का, एक उच्चारणी का हमने उच्चारण अर्थ पर तन्त्र महर्षि पाणिनी लघु पाठ मे कुर्म वृद्ध पाठ मे तु अलगामूल्य है की दि हैर यन्त्र करके सैक सूत्र बना लिए और एक को आचार्यों का मत है ये बना लिए वासुदेवन जी आपको समझ में आया वासुदेवन जी हाँ समझ गए ना जी अच्छा जी अब आगे चलते हैं अब आगे है इचू यशास तालव्या ये सैद्धांतिक सूत्र है इचू यशा तालव्या ये वृद्ध पाठ में भी है लघु पाठ में भी है तो इचु यशा तो इचु यशा ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तालव्या ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है सम है ईचु ये ईश्च या ई इश्च युच्च यश्च और शि इचु यशा ये इतने तर योग द्वंद्व हो गया समास और तालव्या का अर्थ है तालुनी भवा इति तालव्या तालु में जो उत्पन्न होने वाले हैं उसका नाम तालव्य वर्ण है और इसमें भी शरीरा वयवाच्य इसी सूत्र से जो यद तथ्य हुआ जैसे कंठ में शरीरा वयवाच्य से यत हुआ ऐसे ही अष्टाध्याय का जो चतुर्थाध्याय का तीसरा पाद का सूत्र है उससे जो है शरीर वयवाच्य इस सूत्र से यद तथ्य किया और तालव्य बन गया तो तालव्य का अथवा तालु में उत्पन्न होने वाला तो ये वर्ण चवर्ग यकार और सकार स ये लु से होते हैं से बोले जाते हैं तालु में जात है ये वर्ण है यदि भालव्य वर्ण को कोर्णर्गाकारु हैर का क्या है, तो है। का स्थान तालु है, है। यकार का का स्थन हैलु है शकार का का स्थन है है ध्यान प्रोनसिन पोनसिशन तो यहां पर शंकर वाला शे सैद्धांतिक सूत्र है आगे तालु के बाद आता है मूर्धा देखते जाएंगे पहले आया था कंठ उसके बाद आया तालु, उसके बाद आया मूर्धा तो मूर्धा है रिटूरसा मूर्धन्या ये भी सैद्धांतिक सूत्र है रितु फिर मैं बोल रहा हूँ लिख लेंगे या आप देखेंगे आपके पास होगा बुक ऋतु रसा मूर्धन्यात रे प्रथमा बहुवचन है मूर्धन्या ये भी प्रथम अभिव्यक्ति बहुवचन है और ऋतु रसा में समास जाएगा री जब हम पद बनाएंगे जैसे कर्तरी शब्द है कर्तरी का कर्ता बनता है कर्तर है फिर कर्ता बन जाता है आ हो जाता है पितरी है उसका पिता बन जाता है प्रथमा जा तो रीका बन जाएगा आ रीच नहीं कहेंगे आ चा कहेंगे आ का मतलब जैसे पितरी का पिता माथरी का माता कर्तरी का कर्ता आ हो गया तो रीका बन जाएगा प्रथमा अभिव्यक्ति एक आ हो जाएगा आच्च रि ऋतु रे इतरेतर योग द्वंद समास हो गया और मूर्धन्या जो है वह है मूर्धनी भवा इति मूर्धन्या मूर्धा में जो होने वाले हैं उसको मूर्धन्य कहेंगे तो ये रिवर्ण जो अठारह प्रकार का टवर्ग रे फर्षकार ये मूर्धन्य वर्ण है तो मूर्ध देशी वर्ण सन्ती अवगंत मूर्ध स्थान ते उच्चारणीय भाव इति ये रिवर्ण टवर्ग रे फर्षकार ये मूर्धन्य वर्ण है अब दात से ऊपर दात का जो मूल है हैर अर्थात् र जा बोते जहां वहा बोलने में जहां जेवा जाती है र बोलने मे जा जा री जि स्थानो ट जि स्थान, को, तो तो जिस स्थान पर बोला गया और जहा बोला गया वो पूरे स्थानका है ध्यानमे रे और ऊपर है लु है पूरे दात के मूले ऊपर जैसे दात के मूले ऊपरीचे टेले जैसे पूरा मूर्धा है ऐप गुम्ब है आकाशीय प्रदेश ऊपर वाच का ओचे दात के मूल तक जो है बगल मे गले बगल मे जो है वो पूरा जो है ताल स्थन है इसीलिए चिहवा के मध्य से तालु वर्ण तालब भी बोला जाता है आगे आएगा कि क्या क्या जिहवा के जिहवा का मूल से हो गया कंठ जिह का मध्य हो गया तालू और जिहवा का उपाग्र हो, हो गया मूर्धा जिहवा का अग्र हो गया मूर्धा जिहवाग्राध भी हो गया मूर्धा और जिह्र जो है दंत और त उसमें भी जीवा का जो उपाग्र जीवा इत्यादि होता है जीवा का आगे वाला भाग स्पर्श करता है तो इस चीज को समझना है तो कंठ पहले तालू उसके बाद उसके बाद मूर्धा और उसके बाद अभी इसमें जो है मत है वह उस मत पर हम अगले पाठ में विचार करेंगे मैं यहीं पर पाठ विराम देता हूँ यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ यदि इतने में आप लोगों को यदि कोई को प्रश्न हो किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी तरीके की शंका है आप लोगों को नहीं किसी, किसी को नहीं आपस में सुमन जी आपको कोई यदि शंका है यदि है तो वा उसको खोलना पड़ेगा आपको बोलिए जो है हमें आवाज आएगी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे आचार्य जी हाँ जी बोलिए साधन बोल रहे थे ना आप हाँ सत्याशत का निर्णय के लिए जी इन पांचों साधन ऐसी सत्याशत का निर्णय किया जाता है आवृत्ति करने में हाँ में पहले बार जो, आ, अर्थ मिलता आवृत्ति पो जिह्वा मूलो जिह्वा से जो बोला परता हो जि बोलते है आवृत्ति के किवा मूलीय स्थान कंठ जो जिसका मूल पर है विवाह के मूल से संबंधित जो कंठ स्थान है कंट है इसने विलक्षण के लिए अलंत्यम जैसे अलंत्यम अलंत्यम हाँ वो तो आ, हाँ अलंत्यम हलंत्यम और एक सूत्र का अर्थ हो गया हल इस सूत्र अंत्य में सर दूसरा अर्थ हो गया हल उपदेश अंत्य तो जैसे वहां पर भी अर्थ में भेद है ऐसे यहाँ पर भी अर्थ में भेद है जिहवा मूलियो जिहिया का जब हम आवृत्ति करेंगे तो एक अर्थ हो जाएगा कि जिहवा मूल्य वर्ण जिह के मूल से बोला जाता है एक ये अर्थ हो जाएगा जो आचार्यों का मत है और जो सैद्धांतिक रूप में होगा तो सैद्धांतिक ये है कि जीवा तो साधन है यह स्थान नहीं है तो जीवा जब साधन है और तब और स्थान तो ऊपर कंठ से लेकर के नासिका पर्यंत ऊपर वाले भाग जो है कंठ के से लेकर के ना तक का नाम स्थान पङ्क्ति वा स्थक्ति हैरी कण्ठ पर्यन्त अधर ओष्ठ ते कर्ण पङ्क्ति है कर्ण स्थान है नहि तु यदि अर्थ कर्ते है कि जिवाूल तु वहि गलतो यहा अर्थ केगे कि जीवा का जो मूल है उससे जो उस वाले जो कंठ है उस कंठ से बोले जाते है ऐसा हम करें आ, तो तो फिर जो है, आ, स्थान आ, आ, तो हो गया कंठ से अर्थे पूली बाको समझ में आ गया। आ, के लिए हम जी, पूछे। जी, ये तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे में बात आई तो साउण्ड आता है तबला तबला में है है ना उसको हम अंगुली नबला हैली त में में होता है हैं ध अलग अल् स्थान मे अलग को अग अटता हैले करण ही करण है कर, जो जो करण तो स्थान नहीं बनेगा ना जी करण के आ, द्वारा स्थान मैंने कर्ण जो है स्थान जो कंठ इत्यादि स्थान है उसमें स्पर्श करके उच्चारण करेगा जो साधन है वह साधन स्थान में एक कहना चाह रहा हूँ की जीवा के मूल लेकर के अधरो तक ये स्थान पंक्ति न होकर के साधन पंक्ति है ये कर्ण है जो आगे आएगा इसके बाद जो है न ये जो स्थान के बाद स्थान मिदम कर्ण मिदम तो कर्ण मिदम में कर्ण में स्पष्ट उन्होंने कहा कि ये कर्ण है तो और अधिक स्पष्टता हो जाएगी कोई शंका और कोई ये, ये समझ में आ गया ना आपको हाँ जी हाँ तो आप लोगों में किसी को शंका नहीं है ना कुलदीप जी आपको समझ में आ गया अच्छा जी आ गया अच्छा जी आपको आपको कोई प्रश्न है सुमन जी ये क्या कहे कर्तरी से जैसे करता हो गया पितरी से हो गया। जैसे, क्या तो जैसे पित्री शब्द है तो पितृ का प्रथमा विभक्ति का पितृश का रूप चलाइये पिता पितु, पितु, पितु, तो पिता तो पित्व री है तो री को आ बन गया ना पिता आटे रूप में समझाने के लिए आपको हमने कहा की भाई री को आ बन जाता है वह सिद्धांत तो है री को अर बनता है अर को फिर जो है वहां पर आर हो जाता है वृद्धि हो जाती है तो उसके बाद जो है कर्तार बन गया र का लोप कर्ता बन जाएगा र का लोप हो जाएगा तो वो तो व्याकरण की प्रक्रिया है तो मैंने आपको कहा जैसे पित्री पितृश मूल है उसका पिता बना मान री को आन गया तो यहां पर रिटू रसा मूर्धन्या में जब समास करेंगे विग्रह करेंगे तो रि नहीं करेंगे आच करेंगे जैसे पित्री का पिता मतलब पद बनाते हैं ना प्रथमा व्यक्ति में तो आच, चुष्च रश्च तो आ मैं वो बस समझाने के लिए बताया था कि पितरी से जैसे पिता बनता है ऐसे रि से आ बनेगा समझ गए क्या मतलब मैं आ का मतलब है री यहां पर आ का मतलब है री जैसे पिता में आ का मतलब क्या है री पित्री री को ही तो आ हुआ है न जी पितरी में तो ऐसे ही आचा मतलब री है यहां पर आ का मतलब आ वर्ण नहीं है री है री का प्रथमा विभक्ति एक वचन है समझ गए और कोई शंका चले मंत्र पाठ करें जी ओ पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्णमा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति आचार्य जि नमस्ते नमस्ते नमस्ते